प्रश्नोत्तर दीप माला वेदांत जिज्ञासा माया किसकी कल्पना है समाधान जब माया को अनादि मानते हैं तो किसने कल्पना की और कब की यह प्रश्न नहीं किया जा सकता जिज्ञासा माया अविद्या प्रकृति इन्हें कहीं अलग अलग करके कहते हैं और कहीं एक करके इसमें तो ठीक बात क्या है समाधान वस्तुता तीनों एक ही है परंतु कार्य को लेकर अलग अलग नाम से कह देते हैं एक ही शक्ति का आवरण करने की प्रधानता को लेकर अविद्या नाम पड़ता है जो स्वरूप का आवरण करे वह अविद्या उसी शक्ति को विक्षेप प्रधानता से माया नाम से कहते हैं माया वही है जो भेद को पैदा करे वंचना अर्थात ठगी करे जैसे लोक में भी किसी ठगी करने वाले पुरुष के बारे में कहते हैं कि वह बड़ा मायावी है वह बड़ा अविद्यावान है ऐसा नहीं कहते जब सृष्टि करने वाली शक्ति के रूप में कहते हैं तो उसी शक्ति का नाम प्रकृति हो जाता है जो महत्त्व पंचभूत आदि तत्वों को उत्पन्न करने वाली शक्ति है वह प्रकृति है कार्य के अनुसार इन शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया जाता है यह कल्पित है इसलिए स्वतः इसकी सत्ता नहीं है वस्तुतः वेदांत का लक्ष्य माया आदि को सिद्ध करना रही है अपितु तो एक मेंवा द्वितीय तत्व को सिद्ध करना है इसलिए माया अविद्या प्रकृति इनका कभी अलग करके तो कभी एक करके भी वर्णन कर दिया जाता है जब सृष्टि हुई है तो उसका कोई कारण तो होगा इसी के लिए वेदांत में माया को स्वीकार किया गया है समझना यही है कि जगत माया से बना है मा... इसलिए माइक है माइक का अर्थ होता है जो देखे दिखे पर वास्तव में ना हो इसलिए जगत वास्तविक नहीं है यह समझाना ही शास्त्र का लक्ष्य है जिज्ञासा वेदांत ग्रंथों में अधिष्ठान और आधार इन दो शब्दों की चर्चा आती है लोक में तो इनका अर्थ एक ही समझा जाता है क्या वेदांत में इन शब्दों के अर्थ में कोई अंतर है समाधान जहाँ कोई भ्रम होता है वहाँ इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसी भी भ्रम में दो भाग होते हैं एक सामान्य अंश और दूसरा विशेष अंश जैसे आपको अनुभव हुआ अयम सर्प अर्थात जो हमें सामने दिखाई दे रहा है वह पदार्थ सर्प है तभी कोई व्यक्ति आकर कहता है यह सर्प नहीं रस्सी है आपको रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ है रस्सी का जो यह अंश है वह भ्रम ज्ञान में भी भाषित होता है और यथार्थ ज्ञान में भी यह सामान्य अंश है इसी को आधार शब्द से कहा जाता है विशेष अंश है रस्सी जिसकी ब्रह्म में प्रतीति नहीं होती इसी को अधिष्ठान कहते हैं इसी प्रकार ब्रह्म या आत्मा का जो सामान्य अंश अर्थात सत अंश है उसकी तो अज्ञानी जीवों को भी प्रतीति होती है यह हमारे ब्रह्म ज्ञान का आधार अंश है ब्रह्म का जो विशेष अंश है चित्त और आनंद इसकी प्रतीति अज्ञान काल में नहीं होती यही अधिष्ठान है जब इस अधिष्ठान अंश का ज्ञान हमें होता है तो अज्ञान और भ्रम का नाश हो जाता है